सिद्धि बताई थी तो में जो ये मूर्धन्य शकार है दंत सिच नो सकार को, शकार होता है उदाहरण है है ना ये जो शकार है, ऐसा था ना सिच का सिच का सक, सकार था भ्रष्ट भ्रष्ट क्या धातु आइए वाला आदेश आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्यय क्या अर्थ आदेश प्रत्यय जी आप बोलिए से उत्तर आदेश का सरकार आदेश सकार और प्रत्यय का सकार दो, दो सकार। आदेश रूप सकार आदेश का सकार लीप है आदेश जो सकार है धात्वादेश आशा धातु के आदि में मूर्धन्य सकार हो न तो उसको दंत सह हो जाता है इसको आदेश से कहा है, आदेश रूप से आदेश के रूप में स मिल रहा हो तो उसको मूर्धन्य होता है और प्रत्येक के सकार को मूर्धन्य हो जाता है ठीक है जैसे ये स्टू धातु होती है ना, या शूय धातु होती है तो इसको धात्वादेश आश शू हो जाता है इसको हो जाता है है ना तो ये आदेश रूप स है ठीक है बात आदेश रूप से और प्रत्येक के स को मूर्धन्य आदेश हो जाता है ये आदेश स है इस शय को ऐसा स हो गया इसको ऐसा सह आदेश से। ये आदेश का सह नहीं है आदेश का सह क्यों नहीं है अब बताओ तो। आदेश सह तो है पर आदेश का सह नहीं है ये उसमें गुरुजी अभ्य संबंध हो जाएगा फिर आदेश का सरकार आदेश कुछ चीजा उसका सरकार उसका एक अंग है जैसे गाड़ी का पहिया पहिया उस पूरी गाड़ी का एक अंग है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पूरा पूरा वही लिया जाएगा उसका मतलब अगर यहाँ एक ही अल है ये अगर दो अल होते तीन अल होते फिर उसका सकार ऐसे हाँ दो तीन अल होते ना फिर वो एक समुदाय बनता और उस समुदाय का एक अवयव सकार बन सकता था समुदाय समुदाय कोई चीज समुदाय रूप होती उसका अवयव बन सकता आदेश समुदाय रूप होता है ना तो फिर ऐसा अर्थ हट सकता था ठीक है जैसे यूं होता ना कि शु धातु को सु हो जाता है ऐसा होता कि शु धातु को सु आदेश हो जाता अब ये शू के स्थान में शू हुआ और अब ये, ये आदेश हुआ आदेश और इसका ये सह है अब तो बन जाएगा पर यहाँ ये नहीं कहा कि शू को सू होता है यूं कहा है धातु के आदि के मूर्धन्य शय को दंत से हो जाता है समुदाय रूप आदेश नहीं है अवय रूप ही आदेश हो रहा है यहाँ पूरे शू को सू होता ना तब उस सु का, से का मान सकते थे आदेश का सकार, आदेश का सकार, आदेश का सकार, आदेश का सकार मान सकते थे और प्रत्यय सकार नहीं बोलते प्रत्यय का सकार बोलते हैं प्रत्य सकार नहीं बोलते प्रत्येक का सकार बोलते हैं क्यों हाँ बोलो प्रत्येक में कई अल हो सकते हैं हाँ प्रत्येक कई अलों का समुदाय होता है उसका एक साकार होता है ठीक है ऐसे तो प्रत्येक का साकार मिल जाता है ना सिच का साकार प्रत्येक का साकार ही तो है बोले प्रत्यय रूप साकार है प्रत्येक का अवयव साकार प्रत्येक सकार प्रत्येक सकार नहीं है क्या ये तो ठीक है लेकिन का आव सकार बोलेंगे तो फिर समुदाय रूप क्योंकि बचेगा हाँ तो अनुबंधों तो तो हाँ, तो के हटाने के बाद भी प्रत्येक सकार अर्थ घटा सकते है नाव है एक एक में भी व्यपदेशीवत भाव हो जाता है मुख्य व्यवहार वाले के समान व्यवहार व्यपदेशी होता है व्यवहार वाले के समान व्यवहार को व्यपदेशी वत कहते हैं व्यपदेशी माने व्यवहार वाला व्यवहार वाला क्या होता है जैसे किसी व्यक्ति के तीन पुत्रों तो ये व्यवहार वाला विषय है कि ये मेरा बड़ा बेटा है ये मध्यम बेटा है ये सबसे छोटा बेटा है ये व्यवहार वाली चीज है ना पर एक ही हो तो कह देते यही मेरा बड़ा है यही छोटा है यही बीच का है तो ये जो व्यवहार है उस व्यवहार वाले के समान एक में व्यवहार है व्यवहार वाला तो वो था जहाँ तीन थे और उसके समान एक में व्यवहार हो गया तो जहाँ दो अल या तीन अल उनका एक साकार ये तो व्यवहार वाला होता है जैसे से है जैसे से प्रत्यय होता है न करिष्य तो ये प्रत्यक का सकार है ना ये तीन अल हैं तो ये व्यवहार वाला है ये आगम है और सुट है और तय है ये पूरा का आ जाएगा आगम आगमी के भाग हो जाते हैं आगम आगमी समझते हो तय तो आगम आगमी है इसको स आगम हुआ तय को और इस पूरे को सकार तो केवल को हुआ है और तय जमा ए, जो दो वर्ण है न, इस पूरे को सी हुआ है तो ये सीस्त जो है ये प्रत्यय बन गया तय शुट तिथो केवल तय लिंग लकार के सक, तकार को तो सह हुआ सूट आगम हुआ तकार को तो ये जो तक सकार का आगमी क्या है? तकार, तकार. और शीट का आगमी क्या है तय अय जो समुदाय है ना ये सीट का आगमी है ल स्थान में जो तय हुआ है वो इस तय आगमी है किसका सीट लिंगा सीट तो ये जो शीस्त बन गया एक समुदाय ये पूरा प्रत्यय हुआ आप यहाँ पर आगम होने के बाद जो समुदाय बना ये अप्र प्रत्यय है तो प्रत्येक का सकार हो गया ये ये सकार भी प्रत्येक का साकार और ये सकार भी क्योंकि पूरा ही तो प्रत्यय है ये, पूरा संज्ञा कैसे है इसकी शिश्त की जैसे कृशिष्ट अब यहाँ पर री से उत्तर इण से उत्तर के सकार को मूर्धन होता है तो इसको प्रत्यय कैसे कहोगे ये तो इन में आ गया इन, हाँ। रीतोइण में आ गया प्रत्यय के सकार को मुर्दन होता है तो इसको प्रत्यय कैसे कहोगे प्रत्ययपरश अधिकार में जो होता है वो प्रत्यय होता है तो क्या ये प्रत्यय है, है। यहाँ पर जो है ना ऐसे बताना पड़ेगा कि तय की प्रत्यय संजय सीट की प्रत्यय संजय नहीं थी तय की प्रत्यय सिल जाए तय को आगम हुआ है सीट तो आगम जैस आगमी जैसा होता है ना उसका वो हिस्सा बन जाता है आगम प्रत्य को यदि आगम हुआ है तो प्रत्यय बन जाएगा प्रकृति को आगम हुआ है समझ गए जैसे त्रपु शुक है त्रपु शब्द को सुख आगम हुआ मान लो और अण प्रत्यय हुआ तो अब ये जो सकार है ये प्रकृति का हिस्सा बन गया है प्रकृति को आगम प्रकृति का हिस्सा बन जाता है प्रत्यको आगम प्रत्यक का हिस्सा बन जाता है प्रकृति के ग्रहण से गृहित होगा ये सकार जो है त्रपुष प्रकृति बन गई अब यहाँ और प्रत्येक आगम होगा तो, तो प्रत्येक तो के ग्रहण से गृह होगा जैसे इट आगम हो जाता है ना यहाँ इट तो इससे प्रत्यय है या इससे प्रत्यय है इससे प्रत्यय है इट आगम हुआ है ना को तो इससे इससे है है है समझ गए नहीं है, से है ये आगम जो होते हैं वो आग्न के भाग हो जाते हैं इससे प्रत्यय है फिर मैंने कहा इण और कवर्ग से उत्तर तो ये इण है ना ये नहीं कहा कि उसके अंदर भी वो जो प्रत्यय है ना उस प्रत्यय के अंदर भी इण से उत्तर साकार मिल जाए तो उसको भी हो जाएगा उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आ, जैसे इणा सिद्धम लुंगलेटाम धो अंगात जैसे वहाँ पर ये कहा है इणंत से उत्तर अब यहाँ पर जो इणा और अंगात का विशेषण विशेष संबंध है तो ये अर्थ है इणंत से उत्तर इणंत अलग होगा और फिर उससे परे प्रत्ये अलग होगा शी धुम लुंग लिट ये अलग होंगे पर यहां आदेश प्रत्यय सूत्र में आदेश प्रत्यय सूत्र में इण और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय शकार लिया गया है ये नहीं कहा कि इणंत अंग अलग होना चाहिए और प्रत्यय का सकार अलग होना चाहिए ऐसा नहीं कहा कई सारी बातें आप इकट्ठी हो गई आदेश प्रत्यय जो सूत्र है इस सूत्र में इनको की अनुत्ति है है ना और पंत ये इनको जो है अपदान तमूर धन्या की भी है। इन और कवर्क से उत्तर कवर्कान सकार अपकार को सही साढ़ा सात से सा की भी अनुत्ति है ष्ठी का यह क्वेश्चन है सहे साढ़ स स जो है ष्ठी का एक वजन है तो अर्थ क्या बना इण और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन होता है तो यहाँ इणको में ध्यान देने की बात यह है कि इणको अलग हो और आदेश सकार अलग हो मानी प्रकृति प्रत्यय के रूप में इण प्रकृति का भाग हो और आदेश फिर अलग हो या ऐसा कुछ जरूरत नहीं है यहां पर जो का भाग भी हो हाँ इण प्रत्येक का भाग भी हो सकता है करिश्यती में।, करिश्यती में देखो इण जो है इट है ना और ये प्रत्येक का ही भाग है पूरा ये प्रत्यय है जैसे शीष्ट में ये जो ई है ना ये प्रत्येक का ही भाग है और इससे उत्तर सकार है इणा सीधोम लुंगलिटाम धोंगा तगला जो सूत्र है उसमें इण्त कहा है तो वहां पर इणंत अलग होगा और जो सीध् प्रत्यय अलग होगा चोषि ध्वम है जैसे <Wiki> क्रीषि ध्वम में भी हो जाएगा ये जो क्री है ना ये री अलग है और ये शी अलग है सीध्वम के पहले इणंतंगल से मिलना चाहिए च्यो सिद्ध गुण हो गया च्यू को च्यू धातु को गुण हो गया सार धातु आर धातु को और आगे सिद्धव है तो ये इणंतंग है इससे उत्तर सिद्धवम का धकार है सिद्ध ध्वम एक समुदाय है उसका धकार है उसको ढकार हो जाता है सिद्धवम के धकार को मूर्धन हो जाता है ये जो धकार को मूर्धन करेंगे तो क्या होगा ढकार ही तो होगा धो हो जाएगा इणासी लुंगलिटाम ध्वंगात में इणंतंग से उत्तर सीध् लुंगलिट के धकार को मूर्धन होता है और आदेश प्रत्यय सूत्र में इण और कवर्क से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय के सकार को मूर्धन होता है तो मैंने उदाहरण दिया जैसे करीष्यती यहां जो ई है ये इस प्रत्यय का ही भाग बना हुआ है फिर भी ई से उत्तर सकार को मूर्धन हो जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं वहां पर डाली है कि वो जो प्रकृति है वो इणंत होनी चाहिए मानी प्रत्यय से अलग होना चाहिए इणंत दो चीज होती हैं प्रकृति और प्रत्यय तो इणंत प्रकृति होनी चाहिए और फिर अलग प्रत्यय होना चाहिए ऐसे कोई शर्त नहीं मांगी बस इतना कह दिया इण से उत्तर इण में जो वर्ण आते हैं ई रिल री, ल, री ए ओ आई ओ है इन से उत्तर प्रत्येक आदेश सरकार को मुर्दन्य होता है जैसे जैसे ये ये है कि में तो तो तो पे जैसे के भाग भाग हो जाते तो सी तो सीधे से का भाग बन जाएगा और सरकार जो है पहले सकार का भाग बनेगा और फिर अवय द्वारा से फिर वो पूरे प्रत्येक भाग, भाग हो गया और तय एक मतलब तय तो अय का ही एक हिस्सा है ना तय जो क्या है तय एक प्रत्यय के के माध्यम माध्यम से से भी उस जैसे चीज़ का अवयव का अवयव जो है वो भी भाग हो जाता है जैसे हाथ का अवयव अंगुली और हाथ शरीर का अवयव तो अंगली शरीर का है और मैंने शरीर का उदाहरण दिया शरीर का है हाथ और हाथ का है आंगली तो अंगुल शरीर का है अवय तो तय अवयव है अवयव का अवैव साकार है तय का अवयव भी साकार बन जाएगा ये जो स है इसको होता है और तय में दो वर्ण है तो ये स इस अवयव का अवयव है ना इसका यह अवय है अवय का अवय होता हुआ स्तय ये जो समुदाय है इसका भी अवयव है वैसे कई जगह नहीं भी मानते पर यहाँ मान लिया मतलब अवयव का अवैव समुदाय का अवयव नहीं भी मानते पर जहाँ नहीं मानते फिर कहना पड़ता है कि यहाँ अवयव का अवय समुदाय का अवयव नहीं माना जा रहा है जैसे कि वहाँ पर दीर्घात पदांता दर कुछ ऐसी बात आई है में भी लिखी शायद है। है ना सकार तो ये सकार भी प्रत्यय बन गया ठीक है तो प्रत्यय के सकार को मूर्धन हो जाएगा ई से उत्तर और इसको ये पूरा भी तो सी जो है तो ये भी तो प्रत्यय है समुदाय हुआ ना ये तो समुदाय तय का है तो की आई नहीं सीधे दे सीधे उसी को था वे सीठ अंतर है ना दोनों में हो हो जाए को हो जाए ते ते को तय पूरे तय और समुदाय को सी हुआ है और ये सकार केवल तय को हुआ है, है? क्या लिखा है वहाँ जी अच्छा दीर्घाद पदांत इन किसी सूत्रों में नहीं है न अवैव अवैध समुदाय अवैव भवती छकार के पर रहते तु कागम होता है अत्र न न हि अभ्यासस्य इति ये अवयव कायव नहीं होता है कहीं कहीं मानते हैं कहीं कहीं नहीं मांगते हैं जैसे ये है ना छिद धातु है इसको दुर्वचन किया ना से क्या यहाँ पर कृषि में इसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी ना इसकी इस सह की प्रत्यय संज्ञा तब हो जब ये प्रत्यय का भाग हो प्रत्य का भाग नहीं प्रत्येक के हिस्से का भाग है प्रत्येक का जो भाग उसका भाग है ये प्रत्यय है तय और अ मिलाकर के प्रत्यय है दो वर्णों का समुदाय प्रत्यय है तो उस समुदाय का अवयव तो तकार है उस तकार का अवयव सकार है तो अवयव का अवयव समुदाय का अवयव यदि नहीं माना जाएगा तो ये प्रत्यय नहीं बनेगा प्रत्यय नहीं होगा तो सकार को मूर्धन नहीं हो सकता प्रत्येक सकार को मूर्धन होता है मूर्धन्य करने के लिए प्रत्येक का साकार हो या आदेश सकार हो तो आदेश सकार भी नहीं है ये सकार और प्रत्येक का साकार भी नहीं बन पाएगा यदि अवय का अवयव समुदाय का अवय ना माना जाए यहाँ पर छिद छिद दुर्वचन हो गया ना लिट लकार में लिटी धातु और अभ्यास दुर्वचन हो जाता है और हलादी शेषा से और अभ्यास चर बन गया ना ये झलों को जस और जलों को चर होता है दो आदेश होते हैं कहीं जश होता है कहीं चर होता है चौथे वर्ण हो तो जश हो जाता है दू, दूसरे वर्ण हो तो चर हो जाता है अभ्यास चर चय चय मानी जश अभ्यास में झलों को चर होता है और जश होता है तो अब छे कहता है छ के पर रहते ये आगम होता है ह्रस्व को यहां पर ह्रस्व आगमी है न कि हृस्वान्त ये कह रहे हैं मतलब उसका अर्थ ये नहीं है छेचे का कि छे के पर रहते ह्रस्वांत को तुक होता है ह्रस्व को तुक होता है इनमें ही अंतर पड़ जाता है यूं कहोगे ह्रस्व को तुक होता है तो कुछ अलग परिणाम आएंगे और यूं कहें हृस्वान्त समुदाय को तुक होता है तो अलग परिणाम आएंगे देखो ये हृस्वान्त समुदाय है ना ची इस ची को यदि तुक कर दें तो पोता पता है ये अभ्यास के ग्रहण से गृहित हो जाएगा जी अभ्यास है ना पूर्व अभ्यास और इसका हिस्सा बनेगा ना तकार तकार तो हरस्वांत को तुक होता है तो अभ्यास के ग्रहण से इसका भी ग्रहण होगा तो फिर अलादी से से इस तय की निवृत्ति हो जाएगी फिर ची बनेगा रूप तो चाहते हैं ये जो तय है ना इसको स्तो इस से संधि में इस छय छ के योग में तय को हो जाता है तो रूप तो चाहते हैं चिची द और बनने लगेगा चीछी दतु तकार थोड़ी सुनाई देगा फिर यदि अभ्यास के ग्रहण से इस तकार का ग्रहण हो जाए तो हलादी शेषा से इसका लोप हो जाएगा अब जो है मैं अब दूसरी स्थिति बताता हूं यहां ई को तय हुआ है पकड़ में आई बात केवल ई को तय हुआ है ना कि इकार अंत को वहां पर छेचे का अर्थ है ऊपर से रस्व की नृत्य आ रही है छेचे में कि छ परे हो तो हृस्व को तुक होता है तो छ के परे रहते हृस्व को तुक आगम होता है देखो हरस्व को तुक का है, कहा समुदाय को तुक नहीं का, ऐसे नहीं कहा कि हरस्वंत समुदाय को तुक होता जी, है।, तो तो अभ्यास में आ है तो मैं बोलते तो रहा हूं कि अभ्यास का अवैध ई है और ई का अवैध तय है तो अवैध का अवैध समुदाय का अवैध नहीं माना गया यहां पर जो अवय है ना ई उसका अवय तकार तो ये तकार समुदाय जो ची है उसका अवय नहीं माना गया आदेश प्रत्यय सूत्र अव तरह समझ में आ गया आदेश सकार प्रत्यक के सकार को मूर्धन होता है तो ये उदाहरण कई सारे आ गए ना सामने कृशिष्ट बनता है ये देखो री से उत्तर प्रत्येक के सकार को मूर्धन्य फिर ई से उत्तर प्रत्येक के सकार को मूर्धन ये जो सकार है हाँ। शूट थों में जो इकार है ना ये उच्चारण मात्र के लिए है तकार और थकार आगमी है वहां पर शूट में जो ते और सु को आगम होता है तय समुदाय को आगम नहीं होता है आप बोलिए क्या कुछ कुछ पूछ रहे थे थकार पूरा तो उच्चारण के लिए ना ती में बोल तो दिया मैंने तिथो शुद्ध थो में जो ती है ना वो जो तय में ई पढ़ा हुआ है ना केवल उच्चारण मात्र करने के लिए वो कार्य करने के लिए वहां पर इकार का आश्रण नहीं किया गया यहाँ तो तय को तय का भाग बनाया है सकार को छोड़ा कहा आगम जो तकार को किया है आगम तो तकार को किया है इसमें मतलब ये एक बात है समझने की तय ही आगमी मान लिया जाए सुटका और तय ही आगमी मान लिया जाए सीट का तो इसमें एक दिक्कत आएगी कि पहले कौन सा करें सीट और सुट में पहले कौन सा करें यह दिक्कत आएगी तो उस व्यवस्था को करने के लिए सुट का जो आगमी है वो तो तकार माना गया और सीट का आगमी तय माना गया तो आचार्य का अभिप्राय यही है कि वहां पर तकार आगमी है आगमी समझ रहे ना जिसको आगम होता है वो आगमी होता है तो आगमी ती है या फिर इकार उच्चारण मान करके तै है दो ही संभावनाएं हैं थो में तो वर्ण ग्रहण है वहां तो ये जो देखो ती जमा थे दो वर्ण हो गए ना ये और ओस मिला दो यदि थे में आकार होता तो तिथयो बनता रामयो की तरह तो थे में ओस मिला दिया तिथो बन गया तो जैसे ये वर्ण है ना ऐसे ती भी वर्ण है इकार कहां जाएगा कहते हैं उच्चारण के लिए कुछ वर्ण आपको ये भी दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि अष्टाध्यायी में प्रत्यु के साथ कुछ कुछ वर्ण उच्चारण के लिए भी माने गए हैं प्रत्यु में कुछ वर्णों का निर्देश उच्चारणार्थ किया है क्विप का जो वे में इकार है वो सामान्य ग्रहण के लिए जैसे वेर से में विन का भी भी लिया जाए क्विप का भी भी लिया जाए तो इस तरह सामान्य ग्रहण कराने के लिए भी ये एक बड़ा विषय है कि जो अनुबंध होते हैं या जो वर्ण ये साथ साथ पड़े हुए हैं ये किन किन प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं कहीं होता है उच्चारणार्थ कहीं होता है सामान्य ग्रहणार्थ कहीं होता है सामान्य ग्रहण कहीं होता है कोई एक एक कार्य करने के लिए तो यहाँ पर जो है ती इकार जो है उच्चारण के लिए है ती में इकार उच्चारण करने के लिए है किसका उच्चारण करना चाहते हैं इकार के द्वारा तकार, तकार तार का तारा तारा। क्योंकि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है तो इकार को तकार को बोलने के लिए रख लिया है इसको बोलते हैं मुख सुखार्थ या उच्चारण सरलता से हो जाए तो तय और यहाँ आगमी है सुट आगम है और सुट आगम का आगमी तय तो, तो, तो, और थ है और वहां पर स्यूट में तय समुदाय आगमी है ये थे देख रहा। देख रहा। लिंगा सूत्र है ना लिंग को जो आदेश उसको होते हैं लिंग का मतलब जो है के स्थान में जो प्रत्यय आकर बैठता है उसको होता है है अर्थ तो लिंग के स्थान में तय आताम जय था, था प्रत्यय बैठते हैं उनको सीट आगम होता है लिंग के स्थान में आदेश क्या होगा वो प्रत्यय होगा उस प्रत्यय को स्यूट आगम होता है हुँ? और शुट तिथों में वर्ण ग्रहण किया है ना यहाँ पर तकार थकार, थकार, थकार लिंग संबंधी जो तकार थकार वर्ण है उसको शूट आगम होता है तो शुट आगम का आग् वर्ण है और श्यूट आगम का आग्मी प्रत्यय समुदाय प्रत्यय समुदाय जब वर्ण आग्मी है तो वो प्रत्यय कैसे बनेगा तो अवय का अवयव समुदाय तक पहुँच जाएगा एक अवय का हिस्सा बन करके फिर समुदाय के साथ जुड़ जाएगा करिष्यति आदेश प्रत्ययों ने मूर्धन्य आदेश किया यहाँ पर आदेश प्रत्यय का उदाहरण में दिखा रहा था हुआ है करिश्यतिहाँ ये ईटागम वो तो आदि में बैठता है ना प्रत्येक के आदि में बैठा है जिसके आदि में होगा उसी को होगा जैसे त्रपु सुख प्रकृति के अंत में बैठा है प्रकृति के अंत में का मतलब यह है कि अण को नहीं हुआ है वो त्रपु आगे अण है ना अण प्रत्यय होता है और त्रपु को शुकागम होता है तो त्रपु के अंत में बैठा है अंत में बैठने से ये इस तरफ नहीं जाकर जुड़ेगा ये शकार इसी के साथ जुड़ेगा त्रपु का ही भाग माना जाएगा इट जैसे अट आगम होता है लुंग लंगछ अड़ुदाता अगछत बनाते हैं गच्छ और ये अ और तुंग परे हो लंग परे हो अंग को ये अंग है ना अंग को अटागम होता है तो ये अटागम अंग का ही हिस्सा बनेगा लुंग लंग लिंग के परे रहते अंग को अटागम होता है ये विकरण आने से पहले करेंगे देखो इसमें भी ध्यान देने की बात है यदि विकरण आने से पहले करेंगे तो गच्छ का हिस्सा बनेगा अट विकरण आने के बाद यदि आप अट करोगे तो गच्छ ए इस समुदाय का हिस्सा बनेगा ऐसे विचार भी करते हैं वहां पर व्याकरण जब पढ़ते हैं लंबा महावाद आदि पढ़ते हैं ना तो वहां विचार भी करते हैं कि आगम जो विकरण प्रत्यय है इसके आने से पहले अट होता है या विकरण लाने से बाद में होता है तो कहते हैं कि बाद में करेंगे तो विकर्ण सहित का अट भाग बनेगा और विकरण लाने से पहले वो कहा क्या होता है ये तो आगे की चीज है पर मैंने एक बात बताई अंतर पड़ जाता है ना हिस्सा बनाने में अंतर पड़ जाता है समझ में जैसे अंग को अट कहा तो अंग क्या है अंग ये भी है गच्छ भी है और ए भी नहीं सहित गच्छ भी है केवल अंग नहीं होता है सहित भी अंग है और केवल गच्छ भी अंग है अ के पर रहते तो गच्छ अंग है या यूं कहें कि अ लाए बिना यदि देखेंगे विकर्ण लाए बिना देखेंगे तो गच्छ अंग है विकर्ण लाने, लाने के बाद देखोगे तो तय है ना ये तिप है तो ये लुंग के पर रहते पूरा असहित अंग है तो आगम जिसको होते हैं जैसे ये अट आगम किसको होता है गच्छ को होता है तो गच्छ का अवयव माना जाएगा और गच्छ अय को होता है तो इसका अवयव माना जाएगा आगम जिसको होते हैं उसके ही भाग होते हैं अच्छा शीत की बात मैं कह रहा था कि आदेश प्रत्यय आदेश का सकार और प्रत्यय का सकार मूर्धन्य होता है तो क्या मान करके मूर्धन हुआ में। आप आदेश में बोलिए बोली क्यों नहीं सिच तो प्रत्यय है ना चिली के स्थान में सिच यद्यपि चिली के स्थान में सिच आदेश हुआ है पर सकार तो आदेश नहीं हुआ वहां तो सिच तो तो तो आदेश हुआ है मैंने कहा था ना कि सकार रूप आदेश जहां होगा वहां पर आदेश अर्थ सकार अर्थ घटेगा सकार उप आदेश थोड़ी है चली के स्थान में यू कहते चले अब ये तो प्रत्यय हुआ है चली के स्थान में सिच। तो उस सि का सकार है ये आप लोग किस आधार पर कह रहे थे आदेश सकार आदेश जो हुआ किसके स्थान में चलीगेस चलेश चलेश चलेश, चलेश, सिच। सिच आदेश हुआ। अच्छा चली के स्थान में सि आदेश हुआ है तो सिच आदेश हुआ है तो मैं इतनी देर से जो समझा रहा था कि भाई आदेश होना चाहिए तो सिच तो सत्य एक पूरा समुदाय हो गया आदेश सकार नहीं देखा आपने कि आदेश होना चाहिए और मैंने बता भी दिया था धात्वादेश ऐसी स्थिति बने कि विसरणीय से सहर पर रहते होता है स्थिति तो बन जाती है जैसे अग्नि तो ये आदेश सकार हो गया ना जी तो, तो आप बताओ कि यहाँ मूर्धन क्यों नहीं होता कोई बता सकता है यहाँ पर अपदांत मूर्धन अपदांत सकार भी तो क्या है ये तो पदान्त सकार है अपदान्त सकार को मुरधन्य होता है ये तो पदान्त है ना सुन पदम पद के अंत में है ना जी। तो अपदांत सकार को मूर्धन्य होता है सकार को मूर्धन्य नहीं होता है ये है। उदाहरण सुप्तिक कोई पूछने की बात हो तो पूछिए हर सिद्धि के बाद मैं एक बार कहता हूं कि इसमें कुछ पूछने के लिए है तो पूछिए अचय शीत अ किससे आया है? लुंग लंग ड्रिंक के पर रहते अंग को अटागम होता है अच्छी शीत नी धातु से रूप बनाएंगे तो अनाई शीतने अणोना सूत्र से प्राप्ण धातु है ना अणोना तो अणोना का अर्थ है धातु के आदि में अर्णय को न हो जाता है तो ये नी बन गया है तो नी से अनय शीत बन जाएगा सर में विसर्जनीय के व्यवधान में मूर्धन्य होता है शू जो अंतिम वाला है वो तो सर भी है ना तो नुम विसर्जनीय सरव्यवाह भी इस सूत्र का उदाहरण है ये नुम के विसर्जनीय के और सर के व्यवधान में भी जैसे इण और कवर पंचमी थी ना तो पंचमी से अव्यवहित उत्तर को कार्य होता है व्यवधान रहित उत्तर को कार्य होता है इधर देखो सर्पिस शब्द होता है और सू सुविभक्ति आ गई अभी बोलिए कैसे कैसे क्या क्या सूत्र लगेंगे सर्पिस आगे सू में सर्पिस शब्द में क्या सूत्र लगा देखो पदाधिकार का कोई सूत्र लगाते हैं ना तो पहले पद संज्ञा अंगाधिकार का लगाते हैं तो अंग संजय धातु अधिकार का धातु संजय प्रातपदिक अधिकार का प्राथमिक संज्ञा किसी भी अधिकार का कोई सूत्र भया अधिकार का लगाते हैं तो भय संज्ञा है ना तो पद से अधिकार का लगाना है शुरू तो इसलिए सबसे पहले पद संज्ञा करो किस होगी पद संज्ञा यहाँ सर्पिश की हाँ जी आप बोलो तो यहां तक की होगी हमें यहाँ तक की पद संज्ञा चाहिए जो पहले वाली लाइन मैंने मार रखी है ना स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वादिष्वर नाम स्थान है के परे रहते पुरु की पद संज्ञा होती है तो सर्पिस की पद संज्ञा होगी स्वादिष्ट स्वर्णाम स्थान है पद संजय होने के बाद सो ये रू हो गया खर अवसान है और ये खर में खर मानकर अवसान मानकर क्या मान कर रहे कोई विसर्ग करेंगे विसर्ग करेंगे वाशरी से स एक बार विसर्ग हो जाएगा एक बार सकार हो जाएगा ऊपर okay. एक सूत्र है कोई खरबसान विसन्या के आस पास okay. रो सूपी रोसुपी रोहित डॉक्टर देखो तो सुबह पता मालूम चलनी आरेशे वाली उधर पैया को सुला फिर छु हां ये तो है रोसुपी रोहित डॉक्टर देखो तो सुबह पता तो सुबह तक नहीं आरेशे वाली तो इससे तो ही साइड में ही कराएं यहां पे हां नियमार्थ है ना ये हां नियम कर दो मैंने सबसे शुरू से बेरोसिप से नहीं नहीं खरसान में विसर्निया से रू सिद्ध था विसर्ग सिद्ध था फिर रोह सुपी जो सुप के पर रहते रू रू के ही रह को विसर्ग होता है यहाँ नहीं होता गिर शु ये जो है गिर और आगे सू है ना यहाँ पर इस रह को विसर्ग नहीं होता